मैं एक बात कहकर मानसम मानसम दिव्य मान मानस ऊषम मानसम मानसम देया मानसम मान से न सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता, राम, सीता राम, सी जय सीताराम सीताराम जय सीता वृद्धो वृद्धमती वृद्धो वृद्धमति पुराण विमल शास्त्रैक प्रति वाशिष्ठी सलीन पूत वपुषा जाज्वल्युदा श्रीमद्राम चरित्र पाठन पटु स्वाध्यायन सोयत रामचंद्र चीमाश सियावर भगवान की श्री राम भगवान की जगद गुरु स्वामी श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय जय श्री सीता यह अमाइक माइक आचार्य आचार्य जय श्री राम जय राम जय जय राम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 श्री राम जय राम जय जय राम राम राम जय राज राम राम राम जय सीता राम राधां जैसी ताराम श्री राम जैसी ताराम सीताराम जैसी ताराम श्री राम जैसी ताराम श्री राम जय राम जय जय राम Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sergey Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram शाद्यास्तु मनसवापक्रमे यतृतिया स्यु तन्मा गजाननमलाजश्याम कोमलांगं सीता सोम भाग पाण महासायक चारुचापम नमाम रघुवंशनाथम रामाय राम भद्राय भद्राचंद्रा वेदसी नाथाय ना सीताया पतय नमः नमोस्तु राय सलक्षणा दिव्य तस् जनकात्मजा नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमालेभ्यो नमोस्त चंद्राकमगणेभ्यघुनाथ तत्र त्र कृतमस्तकांजलि ष्प वारी पिपूर्णलोचनमुतिमत राक्षक प्रवेश मम वाच मीहा प्रसुप्ताजीविलशक्तिधरस्वना अन्या हस्तचरण्रवणादी प्राण नमो भगवती पुषाभ्यं वाछाकुभ्युुभ्य पतिताो वैष्णवभ्यो नमो नमः वैष्णव्यो नमो नम श्री श्रीसीता श्रीरामंदार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे श्रीगुरुपरंपरा श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुबर विमल यश जोदायक फलचारी श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय रामचरित मानस सुभिमल कथा कहो चितचाय रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना की श्रीमद रामचरित मानस भगवान की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन हमारी आदत बिगड़ गई गयी ब्रिजवासियों हमारी आदत बिगड़ गई हमारे मुंह से सीता राम निकलता है हम क्या करें अब एक दिन में दो दिन में तो सुधर जाएगी नहीं इसलिए दस दिन तक तो हमारे साथ आप सीता राम ही बोलो और उसके बाद हम शायद राधे राधे कहने लग जाए क्या है जय जय सीता फिर वही बात हमारे साथ बोलो जय जय सीता जय जय जय जय सीता, जै जै सीता। परमादरणी श्रीम्जगद्गु अनंत श्री विभूषित विद्यावारिधि आशु कवि अनेक शास्त्रों की व्याख्याता श्री रामभद्राचार्य जी महाराज परम संत साधु हृदय महान संत सेवी समाज सेवी पूजी छावनी जी महाराज जी हमारे आचार्य बिंदु गाद्याचार्य दयालु स्वभाव उदीयमान नक्षत्र वैष्णव समाज के श्री बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज हमारे ऊपर स्नेह करके पधारे पधारने वाली हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज मोनी जी महाराज अब इतने संत हैं बैठे हुए कि सबका नाम तो मैं जानता नहीं और हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन के तो रत्न है हमारे वैष्णव समाज के रत्न है बड़े विनम्र साधु स्वभाव श्री व्यास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर हमारे मामा जी महाराज जगत मामा हमारे भी मामा अगर कहें तो हम बना लें क्या बात है लेकिन मामा बनने में इनको घाटा रहेगा अगर कहें तो हम कह दें लेकिन इनको घाटा रहेगा फिर हमको इनको फिर हम इनको उस भाव से नहीं मिल पाएंगे नहीं कहो तो हम कह दें जो बोलो क्या करें? हमारे <coughs> रानी खेत से पधारे हुए मोनिजी महाराज अब ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा समस्त संत समाज संत जन सुहृदन विद्वजन सज्जनों माताओं भगवान की अतिशय कृपा जब होती है तब भगवत कथा सुनने का मन बनता है और यदि सच्ची शुश्रूषा जागृत हो जाए श्रवण करने की सच्ची प्रवृत्ति जागृत हो जाए जिसमें दो राय नहीं है असंदिग्ध बात है कि भगवान हृदय में बंदी बन के बैठ जाता है सद्या कृदि अवरुद्धिक लेकिन शुश्रूष भी शुश्रूषा होना चाहिए इच्छा होनी चाहिए अगर आपके मन में सच्ची शुश्रूषा है सच्ची श्रवण करने की इच्छा है तो आप समझ लो भगवान आपके आपके हृदय में है अभी इसी समय यही शब्द है हमारे सद्य हृदय अवरुद्ध क्रिया बड़ी विलक्षण है मैं भागवत नहीं कह रहा हूं नहीं तो कभी सुनाऊंगा आपको सुनाया भी है तो आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपके मन में भगवान के चरित्र की शुश्रूषा जागृत भगवान चरित्र भगवान के चरित्र के श्रवण करने की प्रवृत्ति जागृत कहा से लोग आए हैं मैं देख रहा हूं हुँ? मेरे आंखों के सामने अभी वृंदावन के लोग कम हैं अभी सारे भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला समाज यहाँ बैठा हुआ है और खाली सुन करके कि दास कथा कहने जा रहा है हम तो गदगद हो जाते हैं कभी कभी कि आज भी लोग मुझको इतना प्यार करते हैं आज भी लोग मुझको इतना स्नेह करते हैं संत जन करते हैं इनकी महानता है अयोध्या से, से लोग भागे चले आ रहे हैं नहीं? संत लोग कृपा करने के लिए ये ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए समाते हैं अयोध्या का बालक है चलो संभाल लें नहीं तो अब कथा हृदय की बात कह रहा हूं व्यासपीठ से कोई बनाव की बात एक बात नहीं है जो व्यक्ति व्यासपीठ पर अपने सहारे बैठ न पा रहे जो किसी का सहारा लेके बैठे उसको व्यासपीठ पर बैठने का क्या अधिकार है लेकिन फिर भी मैं चला ही आता हूँ लोग बुला ही लेते हैं आ भी गया हूं अब तो सुनाऊंगा ही सुनने के लिए तो आप आए हैं सुनना पड़ेगा नहीं आप सुनने के लिए तो आप आए तो, तो सुनाऊंगा आपको रामचरित जहां तक बन सकेगा लेकिन पहले बता दे रहा हूं वृद्धावस्था का प्रभाव स्वर पर भी आ रहा है और स्मृति पर भी है भूल जाता हूं कहते कहते तो उसको बर्दाश्त करके आपको सुनना पड़ेगा और मेरी प्रार्थना है आपसे संतों के चरणों में तो कम प्रार्थना है श्रोताओं के चरणों में ज्यादा प्रार्थना है। संत लोक में असुव्या नहीं होती संत लोग में असुईया नहीं होती श्रोताओं में असुईया होती है श्रोताओं में असुईया होती है लेकिन सुनना कैसे चाहिए निवेदन कर रहा हूं सुनिएगा बड़ी काम की बात बता रहा हूं बड़े काम की बात बता रहा हूं सुनना कैसे चाहिए पहली बात सी रामायण के आदि कथा का कथाकार कथाकार मतलब कथा कहेंगे सबसे पहले कहते संतों मेरी बात सुनो ते कैसे सुनो श्रोतव्यम अनुसूयता याद आया तो? असूया छोड़ के सुनना असूया का मतलब क्या होता है का मतलब होता है देखो हो, दोष में दोष निकालो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बदमाश आज दोष में दोष नहीं निकालते ये रोना है महाराज दोष में तो गुरु देखते हैं जैसे हमारे जगद्गुरु जी भी कह रहे हैं, बड़े सूत्र में इन्होंने कहा है और सूत्र में मैं इनका समर्थन भी कर रहा हूं दोष में दोष नहीं देखते असूया को असुया किसको कहते हैं गुणेशोषाविष्करणम असुया। गुण में दोष का आविष्कार करना इसको असुया कहते हैं बड़े प्रेम से सुनिएगा यही यही सुन के चले जाओगे तो काम हो जाएगा गुणेशकरणम असुया। गुण में दोष का आविष्कार करना असुया है और असुया कितना बड़ा दोष है और असुया का त्याग कितना बड़ा गुण है अगर असुया का त्याग कर दो तो भगवान गोद में आ जाएं। असुया का त्याग कर दो अनुसुया बन जाओ तो भगवान गोद में आ जाएं। लेकिन असुया का त्याग हो नहीं पाता है तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं श्रोतव्यम अनुसुयता, अनुसूया दो असूया दोष छोड़ के सुनना अब बुढ़े बुद्धा तो हुई जो कमी है वो तो है ही है अब उसको मैं कहा से भरूंगा अब आप सुने रामचरितमानस की किंबा रामायण रामचरित्र रामचरित्र